मां की बातें श्रीमती प्रिय बाला देवी काशी 1916 सौ सोलह ईस्वी बारह पौष दिसंबर को मैंने पहली बार श्री श्री के चरण कमलों का दर्शन किया और उनकी कृपा पाकर धन्य हुई एक गुरु बहन के साथ जब मैं कांपते हृदय से मां के घर के दुमंजले पर पहुंची तो योगेन्द्र मां ने मुझे आलिंगन कर मां के समीप ले जाते हुए कहा मां देखो देखो तुम्हारी और एक बेटी आई है इसका चेहरा महाराज कैसा है देखो माँ उस समय पूजा घर में बैठकर फल छील रही थी वे बोली हाँ जी मैं इसे जानती हूँ यह राम राम कृष्ण बोस बलराम बोस के पुत्र की बेटी है मैं तो अबाक रह गई माँ कैसे जान गई माँ ने मुझे बुलाकर पूजा घर में आसन पर अपने पास में बिठाया मेरी गुरु बहन के मुझे गंगा स्नान के लिए बुलाने पर माँ ने कहा उसे गंगा स्नान की जरूरत नहीं और मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क दिया उसके बाद उन्होंने मंत्र दीक्षा द्वारा मुझ पर कृपा की उस समय वे मुझसे एक बात कहकर बोली ठाकुर ने मेरे लिए मंत्र का यह अंश रख दिया था माँ के चरणों में अंजलि देते समय माँ ने कहा तुलसी और बिल्व पत्र मेरे हाथ में देना फूल पैरों में देना मेरी उस गुरु बहन ने एक दिन बातचीत में माँ से कहा इसे नेवेदिता स्कूल में पढ़ाने से अच्छा रहता इसके उत्तर में माँ ने कहा नहीं वह रहने की अब वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं मेरे पास रहने से ठीक होता लेकिन मेरे कपाल में यह सौभाग्य कभी नहीं बता एक दिन मैंने माँ से पूछा मैं क्या करूँगी मैं तो कुछ भी नहीं जानती माँ ने कहा और क्या करोगी जो कर रही हो वही करो सुबह शाम उनका नाम लेना हमारे प्रांत की विधवा स्त्रियां आहार इत्यादि के संबंध में बहुत कठोरता बरतती हैं अन्य किसी भक्त स्त्री से यह बात सुनकर माँ ने मुझसे कहा तुम रात में रोटी पराठा आदि खाना ठाकुर को निवेदन करके खाना जैसा चार मानना पड़ता है